श्री गर्ग गर्गसंहिता दूसरा अध्याय श्री कृष्णावतार की पूर्वार्धगत का संक्षेप से वर्णन सूजी कहते हैं इस प्रकार गर्ग मुनि के मुख से श्री गर्ग संहिता की कथा सुनकर राजा वद्रनाभ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने गुरु गर्गाचार्य के चरणों में प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा प्रभो मुनिश्रेष्ठ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 उसके विषय में कुछ बातें मैंने पूर्व काल में सुनी थी आप उस अश्वमेध यज्ञ का ही संपूर्ण चरित्र या वृतांत मुझसे कहिए मुनीस्वर करुणामय गुरुजन अपने सेवा परायण शिष्यों तथा पुत्रों से उनके पूछे बिना भी गूढ़ रहस्य की बातें बता दिया करते हैं सूद जी कहते हैं यद कुल गुरु गर्गमुनि वज्रनाथ का ऐसा वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और श्रीहरि के युगल चरणार बृंदों का स्मरण करते हुए उन राजा धिराज से इस प्रकार बोले गर्ग जी ने कहा यादव श्रेष्ठ तुम धन्य हो क्योंकि भगवान श्री चंद्र के चरणों में तुम्हारी ऐसी अविचल भक्ति हुई है जो दूसरे मनुष्यों के लिए दुर्लभ है वह भक्ति तुम्हें सहज सुलभ है यह बड़े सौभाग्य की बात है राजन इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ उसे सुनो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 वसुदेव ने भगवान के उस दिव्य रूप का स्तमन किया जगदीश्वर श्री कृष्ण ने देव की और वसुदेव के पूर्वजन्म संबंधी पुण्य कर्मों का वर्णन किया तदनंतर भगवती आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल पहुंचा आए और वहां से यशोदा की कन्या उठा लाए कंस कंस ने उसे कन्या को पत्थर पर दे मारा परंतु वह आकाश में उड़ गई और कंस को यह बताती गई कि तेरा काल कहीं प्रगट हो चुका है कंस का निकट जाकर वसदेव देवकी को सांत्वना देना और पत्नी सहित वसुदेव को बंधन मुक्त कर देना आदि बातें घटित हुई कंस ने दैत्यों की सभा में दुष्टतापूर्ण मंत्रणा की और साधु पुरुषों द्वारा बालकों के प्रति उपद्रव प्रारंभ करवाया वज्र में ब्रज में श्री कृष्ण का प्रागट्य होने पर ब्रजराज नंद के भवन में महान उत्सव मनाया गया नंदराय जी राजा कंस को भेंट देने के लिए मथुरा गए और वहां वजदेव जी के साथ उनकी भेंट हुई उधर गोकुल में विश्व मिश्रित स्तनपान कराने के लिए आई हुई पूतना के प्राणों को भगवान उसके दूध के साथ ही पी गए उसके मारे गए विकराल शरीर को देखकर मथुरा से लौटे हुए नंदादि गोपों को बड़ा विस्मय हुआ उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण के पैरों का हल्का सा आघात पाकर दूध दही के मटकों से भरा हुआ छकड़ा उलट गया भवंडर रूपधारी त्रिलावर्त नामक दैत्य का शिशु श्री कृष्ण के हाथों वध हुआ एक दिन मैया यशोदा बाल कृष्ण को लाड़ प्यार कर रही थी इतने में ही उन्हें जबाई आई और उसके मुख में माता को संपूर्ण विश्व का दर्शन हुआ तदनंतर बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार हुए फिर ब्रजभूमि में इन दोनों भाइयों की बाल क्रीड़ा होने लगी गोपांगनाओं के घरों में घुसकर भूर्ततापूर्ण व्यवहार दही माखन चुराने के खेल चलने लगे प्रसंग बस किसी दिन मिट्टी खा ली और माता को मुख में सम्पूर्ण विश्व का दर्शन कराया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 आदि की मंत्रणा वहां से वृंदावनगमन वहाँ समवयल के साथ बछड़े चराना, उसी प्रसंग में बकासुर और अघासुर का वध शखाओं के साथ श्रीहरि का यमुना तट पर प्रशंसा पूर्वक भोजन ब्रह्मा जी के द्वारा बक्षड़ों और ग्वाल बालों का हरण श्री कृष्ण का स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े बन जाना ब्रह्मा का जाना और फिर मोहन वृत्त होने पर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 खेल खेल में ही प्र, प्रलंबा सुर का वध दावा नल थे गवों की रक्षा वर्षा वर्णन शरद वर्णन गोपी गीत गोकुल की गोप किशोरियों द्वारा कात्यानि व्रत का अनुष्ठान उनके वस्त्रों का अपहरण वृंदावन के सौभाग्य का वर्णन ग्वाल बालों का भगवान से भोजन प्राप्त मांगना और भगवान का उन्हें ब्राह्मणों के यज्ञ में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 महर्ति गर्ग के द्वारा नंदराय के यहाँ उत्पन्न श्री कृष्ण बलराम के भावी जातको जातकोक्त फल का वर्णन गोपों की शंका भगवान के द्वारा उसका निवारण इंद्रधेनु सुरभि के द्वारा भगवान का गोविंद पद पर अभिषेक और स्तवन नंद जी के वरुण लोक से छुड़ाकर लाना गोपों को बैकुंठ लोक में ले जाकर उनका दर्शन कराना पांच अध्यायों में रात में होने वाली रासक्रीड़ा का वर्णन नंद का अजगर के मुख से उद्धार शंखचूर्ण का वध गोपियों के युगल गीत अरिष्टास का वध कंस और नारद का संवाद कंस और अक्रूर की बातचीत श्री कृष्ण के द्वारा केशी का वध नारद ऋषि का श्रीकृष्ण से वार्तालाप व्योमासुर का वध अक्रूर का गोकुल में आगमन व्रज के दर्तनजनित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 उनके द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति फिर उस सब का मथुरापुरी में आगमन नगर का दर्शन नगर की संपत्ति का वर्णन रजक का दर्जे को वरदान सुदामा माली को वरदान कुब्जा को श्री कृष्ण का दर्शन कंस के धनुष का भंजन उनके सैनिकों का वध, कंस को निमित्तों का दिखाई देना कंस का रंगोत्सव कुबलियापीर नामक हाथी का युद्ध में मारा जाना पुरवासियों को बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन उनके प्रति नागरिकों के मन में प्रेम की वृद्धि रंगशाला में मल्लों का मारा जाना बंधुओं सहित कंस का वध श्री कृष्ण बलराम द्वारा माता पिता को आश्वासन तथा समस्त सुहदों को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 पंचजन नामक दैत्य का वध पुनः श्री कृष्ण का मथुरा आगमन मथुरापुरी में महान उत्सव उद्धव को ब्रज में भेजना गोपियों का विलाप उद्धव द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान ब्रजवासियों से मिलने के लिए श्री कृष्ण का नंद के गोकुल में आना फिर कोल दैत्य का वध कुब्जा मिलन अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना तथा तो पांडवों के प्रति विषमतापूर्ण बर्ताव रोकने के लिए धतराष्ट्र को समझाना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन किया गया है इस प्रकार श्री गर्गसीता में अश्वमेध चरित्र सुमेरु में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ